तर्क संग्रह के अनुमान खंड में प्रसंगवशात हत्वाभाषों की चर्चा हो रही है पांच प्रकार के हैं सभ्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित ये पांच नाम हैं, पांच यत्वाभाषों के पहला जो हेत्वाभाष है सभ्यभिचार उसके तीन प्रकार साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेद से माना गया पांच प्रकार का तीन प्रकार का प्रथम हितवाभाष तीनों प्रकार के हेत्वाभाषों के लक्षण तथा उदाहरण बताए गए फिर विरुद्ध नाम का जो हित्वाभाष है उसका भी लक्षण उदाहरण बताया गया उसके कोई अवांतर भेद नहीं है साध्याभाव व्याप्त हेतु को विरुद्ध कहा जाता है और तीसरा है सत्प्रतिपक्ष इसका भी लक्षण और उदाहरण बता दिया गया कि जो जिस हेतु के साध्य को पक्ष में सिद्ध करने वाला हितवंतर विद्यमान हो उसे कहा जाता है सत्प्रतिपक्ष नाम का हितवाभास सत्प्रतिपक्ष नाम का हित्वाभास है उसका उदाहरण हुआ शब्दों नित्य श्रावणवात्त और शब्दत्वत इसमें श्रावणत्व हेतु सत्प्रतिपक्ष नाम का यत्वाभाष है, है और शब्दों तो कहते हैं यहाँ पक्ष हैं शब्द श्रावणत्व हेतु का साध्य है नित्यत्व और उसका अभा भाव हो जाएगा अनित्यत्व उसे सिद्ध करने वाला यानी नित्यत्व भाव को पक्ष में सिद्ध करने वाला हेतु है अंतर हे है कार्यत्व शब्दों अनित्य कार्यत्वाद घटवत तो यहां पर शब्द रूप पक्ष में नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व को सिद्ध करने वाला हेत्न्तर है कार्यत्व हेतु और कार्यत्व हेतु से तो कार्यत्व हेतु से नित्यत्व साध्य का अभाव अनित्यत्व को शब्द रूप पक्ष में सिद्ध किया जा रहा है इसलिए माना जाएगा श्रावणत्व हेतु का शब्द रूप पक्ष में साध्याभाव निश्चायक हेत्वअर विद्यमान होने से श्रावणत्व हेतु सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभाष है दुष्ट हेतु है इस प्रकार ये सब नाम के हेतु हितवाभास का भी लक्षण हुआ उदाहरण हुआ अब चौथा जो हेतु हितवाभास है असिद्ध उसके अवान्तर तीन भेद बताए जा रहे हैं कि असिध त्रिविध असिद्ध नाम का हेतु हित्वाभाष तीन प्रकार का है जैसे सभ्य विचार नाम का हित्वाभास तीन प्रकार का है ऐसे असिद्ध नाम का हित्वाभास भी तीन प्रकार का है वे तीन प्रकार हैं आश्रया सिद्ध स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यवा सिद्ध इसमें आश्रया सिद्ध नाम का जो हित्वाभास है उसका उदाहरण हुआ गगनारविंदम सुरभि अरविंद सरोजारविंदवत तो यहाँ पर सरोजारविंद दृष्टांत है अरविंदत्व साध्य हेतु है और सुरभित्व साध्य है और पक्ष है गगनारविंद गगनारविंद का अर्थ है गगन पुष्प तो गगन का जो पुष्प है वह हुआ पक्ष और गगन के पुष्प का कोई अस्तित्व है नहीं तो गगनारविंद ये पक्ष जो है इसे कहा जा रहा है आश्रय अरविंदत्व हेतु का जो आश्रय है जिसमें सुरभित्व सिद्ध करना है गगनारविंद में वह गगनारविंद ही नहीं है इसलिए ये हो जाएगा अरविंदत्व हेतु आश्रया सिद्धि नाम के दोष से दूषित हेतु और इसे कहा जाएगा आश्रया सिद्ध नाम का हित्वाभाष अरविंदत्व हेतु को ये असिद्ध नाम के हेत्वाभाष के तीन प्रकारों में से प्रथम प्रकार आश्रया है आश्रया सिद्ध नाम का हित्वाभाष इसका उदाहरण हो गया अब स्वरूपा सिद्ध नाम का जो द्वितीय प्रकार है असिद्ध नाम के यत्वाभाष का उसका अर्थ करते हैं उसका अर्थ करते हैं कि स्वसी यहाद अत्र अक्षुष्व शब्दे नास्थ शब्दस्य से तो स्वरूपनाम के हेत्वाभास का उदाहरण है गुणह चाक्षुष्वात् यहाँ चाक्षुसत्व हेतु जो है ना ये स्वरूपा सिद्ध नाम का यत्वाभाष है पक्ष तो विद्यमान है आश्रया में तो पक्ष अविद्यमान होता था गगन अरविंद वही है नहीं जो अरविंदत्व हेतु है वह तो विद्यमान है सत्य है लेकिन गगनारविंद ये पक्ष नहीं है यहां पर शब्द रूप पक्ष तो विद्यमान है यानी आश्रय विद्यमान है लेकिन आश्रय में जो हेतु है वो नहीं रहता तो जहाँ पक्ष विद्यमान है और हेतु पक्ष में विद्यमान नहीं है अन्यत्र तो विद्यमान है यानी कि बिल्कुल ही गगना गगनारविंद के तरह संसार में कहीं पर भी ना हो चाक्षुसत्व चक्षु इंद्रिय से प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थों में तो रहेगा चाक्षुस कहा जाता है चक्षु इंद्रिय ग्राह्य पदार्थों को तो चक्षु इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ हैं रूपादि उनमें तो चक्षु चाक्षुसत्व रहेगा लेकिन वे यहाँ पक्ष नहीं है पक्ष हैं शब्द और शब्द में श्रावणत्व तो हैं यानी श्रवण इंद्रिय ग्राह्यत्व तो है जैसे रूप में चक्षु चक्षुग्राह्यत्व तो है ऐसे शब्द में वण इंद्रिय ग्राह्यत्व है श्रोत्र ग्राह्यत्व है इसलिए उसे कहा जाएगा श्रावण प्रत्यक्ष का विषय कौन शब्द चाक्षुस प्रत्यक्ष नहीं है तो उसमें चाक्षुस चाक्षुसत्व तो हेतु नहीं रहेगा तो पक्ष भी विद्यमान हो हेतु भी विद्यमान हो लेकिन पक्ष में हेतु न रहता हूं दृष्टान्त में तो रहेगा पक्ष में नहीं रहेगा तो पक्ष में हेतु अभाव, पक्षे हेतु हेत्वाभाव स्वरूपासिद्धि यह स्वरूपासिद्धि नाम के दोष का स्वरूप ही है पक्ष में हेतु का अभाव पक्ष में हेतु के अभाव का ही नाम है स्वरूपासिद्धि नाम का दोष अरे स्वरूपासिद्धि नाम का दोष जिस हेतु में आएगा किस हेतु में आएगा जिस हेतु का अभाव पक्ष में होगा उस हेतु में आएगा तो चाक्षुसत्व हेतु नहीं रहता है शब्द रूप पक्ष में तो शब्द रूप पक्ष में चाक्षुसत्व हेतु का अभाव रहेगा वही चाक्षुसत्व हेतु में स्वरूपासिद्धि नाम का दोष है और उस दोष से युक्त हेतु होने से चाक्षुसत्व हेतु को कहा जाएगा स्वरूपासिद्ध नाम का हेतु हेत्वाभाष कब जब चाक्षुसत्व हेतु से शब्द में गुणत्व को सिद्ध करने के लिए जाएंगे तब शब्द में गुणत्व सिद्ध करने के लिए चाकुसत्व को हेतु बनाएंगे तो चाकुसत्व हेतु स्वरूपा सिद्ध नाम का हवाभास माना जाएगा ते कहा स्वरूपा सिद्धो यथा शब्दों गुणस चाक्षुसत्वात्थ अत्र चाक्षुसत्व शब्द नास्ती तो चाक्षुसत्व शब्द रूप पक्ष में नहीं रहता है उसका शब्द रूप पक्ष में अभाव है चाक्षुसत्व का शब्द से श्रावण्वात्त तो शब्द जो है कैसा है तो श्रावण है श्रावण है का मतलब स्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य है उसमें स्रोत इंद्रिय ग्राह्यत्व तो रहेगा श्रावणत्व तो रहेगा का अर्थ स्रोत्र इंद्रिय ग्राह्यत्व तो रहेगा चक्ष ग्राह्यत्व तो नहीं रहेगा अब व्याप्यत्व व्याप्यत्वासिद्ध नाम का जो हेतु भास है असिद्ध का तीसरा प्रकार व्याप्यत्व इसका लक्षण करते हैं सोपाधि को हेतु व्याप्यत्व सिद्ध सोपाधिक कहा जाता है उपाधि से युक्त हेतु को सोपाधिक हेतु कहा जाएगा उपाधि से युक्त हेतु व्याप्यत्व सिद्ध नाम का हेतु कहलाता है व्याप्यत्व सिद्ध नाम के हेतु हेत्वाभाष को समझने के लिए समझना पड़ेगा उपाधि को क्योंकि उपाधि के साथ रहने वाला उपाधि से युक्त हेतु व्याप्यत्व सिद्ध हेतु हेतु हेत्वाभाष कहलाता है तो उपाधि कौन है उपाधि का क्या लक्षण है उपाधि को समझेंगे तो फिर उपाधि से युक्त हेतु होने से व्याप्यवा सिद्ध नाम का हेत्वाभाषा ये समझ में आएगा इसलिए उपाधि का लक्षण करते हुए कहा जा रहा है साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व उपाधि ये मूल में लिखा है साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व उपाधि कहते उपाधि इस विशिष्ट धर्म को कहा जाता है साध्य व्यापकत्व विशिष्ट साधन अव्यापकत्व धर्म को उपाधि कहा जाता है किसका तो जो साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो ऐसे हेतु को व्याप्यवा सिद्ध नाम का हेत्वाभाष कहा जाता है हा? उपाधि का लक्षण जिसमें घटेगा वह व्यापकत्व सिद्ध होगा और उपाधि का लक्षण है साध्याभाव का व्यापकत्व धर्म जिसमें है और साधन का अव्यापक धर्म जिसमें है वो उपाधि व्यापकत्व व्यापक तो मालूम नहीं है व्यापक तो कहते हैं साध्य में जिसकी व्याप्ति रहेगी उसको व्यापक कहा जाएगा जैसे वन्नी धूम का व्यापक है का मतलब वन्य की व्याप्ति धूम में रहती है ऐसे साध्य में जिसकी व्याप्ति रहेगी उसे कहा जाएगा साध्य व्यापक उसमें रहने वाला एक धर्म है साध्य व्यापकत्व वो साध्य व्यापकत्व एक प्रकार से साध्य की व्याप्ति ही है ये ध्यान में आया कि नहीं साध्य में जिसकी व्याप्ति रहेगी उसे कहा जाएगा साध्य व्यापक और साध्य व्यापक में रहने वाला एक धर्म है साध्य व्यापकत्व तो उपाधि कौन है जिसमें साध्य व्यापकत्व है का मतलब जो साध्य की व्यापक होगी तो उसमें साध्य व्यापकत्व तो धर्म रहेगा तो केवल साध्य व्यापक धर्म मात्र नहीं इस धर्म के साथ साथ और एक धर्म होना चाहिए वो कौन सा? साधन का अव्यापक अव्यापक किसको कहा जाएगा तो साधन में जिसकी व्याप्ति नहीं रहती है उसको कहा जाएगा साधन का अव्यापक तो साधन में जिसकी व्याप्ति नहीं रह रही है वो हो गया साधन का अव्यापक उसमें एक धर्म रहेगा साधन अव्यापकत्व तो ये जो दो धर्म है साध्य व्यापकत्व और साधन अव्यापकत्व इन दो धर्मों का ही नाम है उपाधि ये दो धर्म एक में आ जाए एक हेतु में तो माना जाता है कि वह हेतु उपाधि से युक्त है ये दो धर्म मिलकर के विशिष्ट धर्म हो जाता है उसमें सती के पहले वाला जो है साध्य व्यापकत्व तो विशेषण है और साधन अव्यापकत्व तो विशेष्य है और दोनों को जोड़ देंगे तो होगा विशिष्ट धर्म साध्य व्यापकत्व तो विशिष्ट साधन अव्यापकत्व तो धर्म को कहा जाता है उपाधि यह अर्थ निकलेगा साध्य व्यापकत्व विशिष्ट साधन अव्यापकत्व धर्म का नाम उपाधि है ये उपाधि का लक्षण है और इस उपाधि के साथ रहने वाला जो हेतु है उसे सोपाधिक हेतु कहा जाएगा वह व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हित्वाभाष कहलाता है उपाधि के साथ रहने वाला हेतु व्याप्यत्व सिद्ध नाम का हेत्वाभाष है तो उपाधि का जो लक्षण है उसमें दो अंश हो गए ना एक साध्य व्यापकत्व और दूसरा साधन अव्यापकत्व। तो साध्य व्यापकत्व का भी लक्षण कर रहा है। साध्य व्यापक किसको कहा जाएगा तो कहते हैं साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्वम उपाधि के लक्षण में दो अंश है उसमें से पहला अंश है साध्य व्यापकत्व और दूसरा है साधन अव्यापक तो पहला जो अंश है साध्य व्यापकत्व इसका लक्षण किया साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव अप्रतियोगित्वम ये लक्षण है किसका साध्य व्यापकत्व का साध्य का अव्यापकत्व ये है साध्य समानाधिकरण कहा जाएगा साध्य जहां पर रहता है वहां पर रहने वाला जो भी होगा उसे साध्य का समानाधिकरण कहा जाएगा साध्य जहाँ रहता है वहाँ जो भी अन्य पदार्थ रह रहा है साध्य से अतिरिक्त वो सब साध्य समानाधिकरण कहलाता है एक अधिकरण में रहने वाले पदार्थों को एक दूसरे का समानाधिकरण कहा जाता है तो साध्य के अधिकरण में रहने वाले अन्य पदार्थों को साध्य समानाधिकरण कहा जाएगा और साध्य जहाँ रहता है वहां रहने वाला जो अत्यंताभाव उसे कहा जाएगा साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव अभाव नाम का एक पदार्थ है ना सातवा उसके अभांतर चार प्रकार हैं। उसमें से एक है अत्यंताभाव तो अत्यंताभाव नाम का अभाव यदि साध्य के अधिकरण में रहेगा तो उसे कहा जाएगा साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव साध्य के अधिकरण में रहने वाले अत्यंता भाव को साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव कहा जाएगा और उसमें एक धर्म रहेगा साध्य स, हाँ, साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव जिसका होगा उसे कहा जाएगा उस अत्यंता भाव का प्रतियोगी साध्य जहां रह रहा है वहाँ पर रहने वाला अत्यंता भाव हुआ साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव और वह अभाव जिसका होगा उसे कहा जाएगा साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव का प्रतियोगी प्रतियोगी होता है भाव अभाव सप्रतियोगी जिसका अभाव होता है उसे प्रतियोगी कहा जाता है तो साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव जिसका होगा उस पदार्थ को कहा जाएगा साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव का प्रतियोगी और साध्य जहाँ रह रहा है वहाँ पर जिसका अभाव नहीं है अत्यंताभाव अभी तो वस्तु ही है स्वयं तो वह साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव की प्रतियोगी नहीं बनेगी ना। उसे कहा जाएगा अप्रतियोगी साध्य के अधिकरण में रहने वाली जो वस्तु वह साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव की अप्रतियोगी होगी और प्रतियोगी होगी साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव की प्रतियोगी वह वस्तु होगी जो साध्य के अधिकरण में नहीं रहती है उसे कहा जाएगा साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव की प्रतियोगी जो साध्य के अधिकरण में नहीं रह रही है और साध्य के अधिकरण में रह रही है जो वस्तु उसे कहा जाएगा साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव का अप्रतियोगी और उसमें रहने वाला एक धर्म होगा अप्रतियोगित्व हाँ साध्य के अधिकरण में रह रही है जो वस्तु उसमें साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व धर्म रहेगा तो जो उपाधि होगी ना अभाव का अप्रतियोगी उसे कहा जाता है जिसका अभाव नहीं है वो है साध अभाव का अप्रतियोगी और जिसका अभाव है उसे कहा जाएगा साध्य अभाव का प्रतियोगी तो साध्य जहाँ रह रहा है वहां पर जिसका अत्यंत अभाव नहीं है उसे कहा जाएगा साध्याभाव समानाधिकरण अत्यंता भाव का अप्रतियोगी उसमें एक धर्म रहेगा अप्रतियोगित्व वो है साध्य व्यापकत्व साध्य व्यापकत्व का अर्थ है साध्याभाव समा साध्य समानाधिकरण भाव अप्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व है साध्य व्यापकत्व का या साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व कहो। एक बात है तो साध्य व्यापकत्व अंश तो समझ में आया उपाधि में ये घटना चाहिए तब तो माना जाएगा साध्य व्यापकत्व तो है उसमें साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव का अप्रतियोगी होनी चाहिए उपाधि उसमें रहेगा अप्रतियोगित्व तो। घट से अतिरिक्त तो सब घटाभाव नहीं घटाभाव तो स्वयं है तो घटाभाव का प्रतियोगी है घट और अप्रतियोगी है पटादी सब घट को छोड़ करके बाकी सब पदार्थों को कहा जाएगा घटाभाव का अप्रतियोगी ऐसे साध्याभाव के अधिकरण में रहने वाले अत्यंता भाव के अप्रतियोगी वे सब हो जाएंगे जो साध्या भाव के अधिकरण में रह रहे हैं पदार्थ साध्याभाव के अधिकरण में जिनका अत्यंता भाव संभव नहीं है वे सब साध्याभाव समानाधिकरण अत्यंता भाव के अप्रतियोगी होंगे उनमें साध्याभाव सम, साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व तो रहेगा यही साध्य व्यापकत्व है ये कहा गया अब साधन अव्यापकत्व को बताया जा रहा है साधन वनिष्ठ अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व साधन व्यापकत्व साधन वनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व साधन अव्यापक उसमें सब जगह अवघर का चिन्ह है क्या आपकी पुस्तक में भी हाँ तो नहीं होना चाहिए शुद्ध वो शुद्ध है नहीं होना चाहिए जहां नहीं है वो शुद्ध है और जहां है वो अशुद्ध है तो उसमें यदि है तो चलेगा आका स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ हुआ वो रसो आकार था इसका द्योतक है वो वहां तो चलेगा लेकिन यहां नहीं होना चाहिए अप्रतियोगी नहीं प्रतियोगी होना चाहिए साधन वन निष्ठा जो अत्यंता भाव उसका प्रतियोगी उसमें रहेगा प्रतियोगित्व वो है साधन अव्यापक साधन वन कहा जाता है साधन जहां रहता है साधन यानी हेतु हेतु जहां रहेगा उसे कहा जाएगा साधनवान और उसमें रहने वाले को कहा जाएगा साधन निष्ठ वो कौन अत्यंता भाव तो साधन जहां रह रहा है वहां पर रहने वाला अत्यंता भाव उसे कहा जाएगा साधन व निष्ठ अत्यंता भाव याने साधन समानाधिकरण अत्यंताभाव और उसका प्रतियोगी उपाधि होगा अवग्रह नहीं होना चाहिए उसका प्रतियोगी रहेगा उसमें एक धर्म रहेगा प्रतियोगित्व तो। ये है साधन अव्यापकत्व उपाधि में साधन अव्यापकत्व क्या है उपाधिकार साधन अव्यापकत्व है कि साधन समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगित्व यही साधन अव्यापकत्व है और साध्य व्यापकत्व है साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व वहां तो अवग्रह ठीक है हाँ, प्रतियोगित्व छपना चाहिए साधन निष्ठा निष्ठ भाव प्रतियोगित्व उस वाक्य में तीन अवग्रह है ना तो अंतिम नहीं होना चाहिए निष्ठात्यंत वाला तो ठीक है और वो वाला भी ठीक है, है? वो दीर्घ भी नहीं होना चाहिए ना हम्म अत्यंता भाव प्रतियोगित्व ऐसा ही है ना वहां दीर्घ नहीं है ना तो साधन समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगित्व साधन ये उपाधि का द्वितीय अंश है चाहे साधन अव्यापकत्व कहो या साधन समानधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगित्व कहो एक अर्थ है साधन अव्यापकत्व का ही अर्थ किया साधन वन निष्ठ अत्यंताभाव ये साधन व निष्ठ साधन कहा जाता है साधनवान को यानि साधन के अधिकरण को और साधन के अधिकरण में निष्ठ यानि रहने वाला उसे कहा जाएगा साधन समानाधिकरण साधन निष्ठ का अर्थ निकलेगा साधन समानाधिकरण जो अत्यंता भाव उसके प्रतियोगी को कहा जाता है उपाधि उसमें रहने वाला प्रतियोगित्व तो धर्म उपाधि है साधन अव्यापकत्व है उदाहरण बताया जा रहा है यथा पर्वतों धूमवान वन्यमत्वात् आर्द्रनिंधन संयोग उपाधि है आर्दनिंधन संयोग में ये उपाधि का जो लक्षण है साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्व ये उपाधि का लक्षण घटता है किसमें आर्द्र ईंधन संयोग में इसलिए आर्द्र संयोग को कहा जाता है उपाधि और इस आर्द्र संयोग रूप उपाधि से युक्त हेतु है वन्नी इसलिए वन्नी को कहा जाएगा जाएगाप्य सिद्ध नाम का हत्वाभाष इस ये कैसे इसमें घटता है ये सब चर्चा करेंगे हम लोग कल